सहनावत सहन भुन सह वी कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्तु मेषा वह ओ शांति शांति शांति हा जी बोलिए कर्मना न शरीर उत्पत्ति कारण तत्म आरभ मान आह कर्म शरीर की उत्पत्ति में कारण है उस कर्म की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रसंग को प्रारंभ किया है क्या समझ में नहीं आ रहा शरीर की उत्पत्ति में कर्म कारण है हम्म परीक्षा उस कर्म की परीक्षा को आरंभ करते हुए आह सूत्रकार ने कहा है जी इसमें जो बात कि हम्म तो वो कर्म जो शरीर की उत्पत्ति में कारण है हम्म कर्म पांच प्रकार के बताए हम्म उनमें से कौन सा कर्म ऐसा है जो शरीर की उत्पत्ति में कारण है जिसकी परीक्षा की जा रही केवल कर्म बताया यानी कर्म तो बहुत सारे होंगे अलग अलग प्रकार के कर्म है कर्म का मतलब क्रिया अब शरीर की उत्पत्ति में अ, कर्म कारण है ठीक है ना अब शरीर की उत्पत्ति किससे होती है पंचमा भूतों से होती है तो पंचमा भूतों में क्रिया होगी ठीक है ना उन पदार्थों में अ, क्रिया होकर के मिलेंगे वो पदार्थ मिलेंगे तो शरीर की उत्पत्ति होगी वो साक्षात इस रूप में नहीं है कि वो अ, पृथ्वी जल अग्नि आदि के ए, मिलान से वृक्ष वनस्पति आदि ये बनेंगे फिर उनको मनुष्य लोग खाएंगे उसके बाद शरीर में गर्भ में वो शरीर बनेगा ये जो भी कर्म हो रहा है इस सब कर्मों इस कर्म के पीछे शरीर शरीर की उत्पत्ति में ये सब कर्म कारण बनते ही है ना इस रूप में कहा जा रहा है, जो तो और की की है। हुं, हुं, ये तो उपलक्ष्य नहीं ये ये तो उपलक्ष्य तो ने कर्म की तो परीक्षा की जा रही है कर्म किस किस प्रकार के कर्म होते हैं तो क्या नहीं लगा ऐसा ऐसा कर्म होता है इसी प्रकार की यही तो कर्म है उत्सेपन कर्म किस तरह हो रहा है अवक्षेपन कर्म किस तरह का हो रहा है आकुंचन कर्म किस तरह हो रहा है ये तो बता रहे हैं कर्म की परीक्षा है ना ये भी एक परीक्षा है ये इतना तो सारा किया है तो परीक्षा ही तो है फिर वही बात है नहीं ना लगन नहीं लगा क्या ये सारे कर्म जो बता रहे ये ये परीक्षा नहीं ये कर्मों की नहीं परीक्षा का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि कर्म नहीं परीक्षा अलग अलग प्रकार की होती है आप न्याय दर्शन में मैं कर्म किसको कहते हैं क्या यह कर्म है या नहीं ऐसी परीक्षा नहीं हो रही है। ये याद रखना परीक्षा अलग, अलग अलग प्रकार की होती है ना वहां जो इसको गुण कहते हैं या कर्म कहते हैं इसको कर्म करना चाहिए गुण कहना चाहिए वास्तव में ये गुण है या कर्म है ऐसी परीक्षा नहीं है उसकी परीक्षा तो हो चुकी है पहले ये गुण है ये कर्म है ये द्रव्य है वैसे तो परीक्षा होगी अब दूसरे ढंग की परीक्षा हो रही है जो यहां पर बताया जा रहा है इनकी बात पूरी होने दो धैर्य रखो हाँ जी स्पष्ट हो रहा है क्योंकि परीक्षा अलग अलग प्रकार की होंगी ना एक ही प्रकार की परीक्षा नहीं होती ना ठीक है हाँ जी अब बताइए जो तो में जो तो में कर्म है उस मात्र की, की परीक्षा हो रही है तो विशेषण क्यों दे रहे शरीर उत्पत्ति <स्थ> क्योंकि इन सब कर्मों के पीछे शरीर मुख्य कारण है और जिस शरीर में हम लोग रहते हैं उस शरीर को भी ध्यान में रख करके बात कही जा रही है क्योंकि संसार जो बना है वो किसके लिए बना है मनुष्य के लिए तो बना है तो उसी को ध्यान में रख करके तो बात कही जाएगी ठीक है क्या नहीं समझ में नहीं तो आया उत्तर मैंने बताया है ना जो उत्तर बताया वो क्या नहीं समझ में आया ये बताइए तो यहाँ शरीर उत्पत्ति क्यों कहा इसका तो समाधान मैंने कर दिया वो समाधान आपको समझ में नहीं आया तो उस समाधान में क्या नहीं समझ में आए ये बताना है आपको <laughs> तो क्या ठीक है वो आपको बताना होगा तो ये ये शरीर उत्पत्ति नहीं दे कर्म की परीक्षा कर और कर्म की परीक्षा तो हो चुकी है पीछे तो उस, उस ये क्यों अलग प्रकार वो अलग परीक्षा है ना ये कर्म है यही तो मैंने इनको समाधान बताया ये कर्म है या गुण है या द्रव्य है इस तरह की परीक्षा तो हो चुकी है अब तो जो यहां पर बताया जा रहा है ना कि कोई हाथ ऊपर उठता है किसका हाथ ऊपर उठ रहा है मनुष्य का ही तो उठ रहा है उठ रहा है ना शरीर का ही तो उठ रहा है शरीर में तो कर्म हो रहा है पकड़ में आ रहा है हाथ हाथ का ऊपर उठना मूसल के साथ हाथ का संयोग ये किसका है शरीर का ही तो है शरीर में उत्पन्न होने वाले जो कर्म है उस कर्म की चर्चा हो रही है सही सही ऐसा करना चाहिए। नहीं, उत्पत्ति तो शरीर में होने वाले कर्म की भी चर्चा कर रहे हैं और शरीर की उत्पत्ति में भी बताएंगे ना अभी पृथ्वी के बताएंगे जल के भी बताएंगे उन सबको बता करके इन सब से मिल करके जो शरीर उत्पन्न होता है उसके पीछे भी तो बताएंगे ना शरीर की उत्पत्ति में क्या कारण है संयोग है वो असामवाहिक कारण है ये सब कुछ बताएंगे ना नहीं बताएंगे तो हुआ कर लेना अभी तो पूरा पढ़ो आप इसको हाँ जी ये जो का बताइए बताया शरीर की उत्पत्ति में कर्म का कारण होने से, कर्म का, उसमें कारण से। इसका किया तो कर्म का कारण शरीर की उत्पत्ति है क्या कर्म का कारण शरीर की उत्पत्ति है क्या कहना चाहते हैं? जो कर्म होता है ना उसका कारण क्या है शरीर की उत्पत्ति हुई तभी कर्म होता है तो नहीं नहीं। तो ऐसा कैसा अर्थ निकाल रहे शरीर उत्पत्ति का तो नृष्टि है न कर्म में सृष्टि यह कर्म में श्रेष्ठी कहो कर्म का नहीं कर्म में सृष्टि का मतलब है अर्थ तो कर्म आएगा कहा नहीं आएगा फिर संबंध नहीं है यहाँ पर क्यों नहीं शरीर की उत्पत्ति में कर्म को कारण बताया जा रहा है या शरीर की उत्पत्ति के पीछे कर्म है ऐसे कर्म की परीक्षा यहाँ पर की जा रही है ऐसे कर्म की तो, नहीं तो किया है ना हस्त कर्म ये सारा कुछ हो रहा है ना अभी आगे पढ़ो आपको तो पता लग जाएगा आगे अभी पढ़िए है ना दूसरा अन्य तो पढ़ो आप जी हाँ जी छठा सूत्र आत्मकर्म हस्त संयोग चकारेना अच्छा हम्म जी, जो हस्त हाथ में जो वेग आया पे इन्होंने कर्म माना अब जो हाथ में वेग उत्पन्न करने वाला इच्छा करने वाला जो आत्मा है नहीं इच्छा करना कर्म नहीं है इच्छा तो है। गुण है इच्छा गुण है अब शब्द को मत देखो इच्छा करना का मतलब इच्छा करना बोलेंगे हिंदी में तो बोलेंगे उसको कर्म नहीं कहते हैं वो इच्छा गुण है अब मैं ये बोलूं इच्छा को करता है आत्मा तो वो कर्म थोड़ा हो रहा है इच्छा को प्रकट करता है इसका ये मतलब है प्रकट इस... करना तो हो गया ना भाई फिर वही बात है गुण को कर्म कह नहीं सकते ना आप इच्छा अभिव्यक्त हो रही है इच्छा प्रकट हो रही है अब इस श, इस शब्द से आप कर्म थोड़ा कहना चाह रहे हैं आप यह कर्म थोड़ा है फिर कर्म है तो फिर गुण क्या है वो इच्छा क्या है वो मैं इच्छा करता हूं यानी इच्छा को प्रकट करता हूं ये कर्म नहीं है उस इच्छा को वाणी से प्रकट करता हूं वो एक अलग बात है वो कर्म हो गया मैं अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करता हूं किससे करता हूं वाणी से करता हूं या मन से करता हूं या शरीर से करता हूं वो कर्म हो गया पर इच्छा का अभिव्यक्त होना इच्छा जो व्यक्त हो रही वो इच्छा अपने आप में कर्म नहीं है संयोग हुआ अर्थात यहाँ कोई कर्म हुआ संयोग हुआ।, तो हुआ है संयोग तो पूर्ण है संयोग इसी तरह इच्छा अपने स्थान पर संयोग हुआ देखिए देखिए कर्म से संयोग होता है संयोग हुआ कर्म नहीं है ये समझ लेना मतलब संयोग कर्म, कर्म के कारण से हो रहा है कर्म संयोग को उत्पन्न करता है कर्म विभाग को उत्पन्न करता है विभाग अपने आप में कर्म नहीं है संयोग अपने आप में कर्म नहीं है वो तो गुण है कर्म से संयोग होता है ठीक है कर्म से ऐसे ही इच्छा, इच्छा से इच्छा से कर्म उत्पन्न होता है जी उल्टा हो तो संयोग होता, होता है वो यहाँ के प्रसंग में अलग चीज है यहाँ के प्रसंग में अलग चीज है जैसे मैंने इच्छा की जाऊं तो जाने लगा तो कर्म हो रहा है कर्म किया मैंने इच्छा करने, वो चेतन तो पदार्थ है तो पदार पदार गुण को और कर्म के साथ क्यों जोड़ते हैं आप नहीं, जड़ पदार्थन की क्या नहीं? आप अच्छा ये बात कहना चाहिए इच्छा करना ये क्या कर्म है इच्छा जो है वो तो गुण है इच्छा करना क्या करना इच्छा करना का मतलब क्या है कर्म करना कौन तो सा कर्म इच्छा रूपी कर्म इच्छा रूपी कर्म नहीं होता कभी यही तो आपको पकड़ना है आप बोल रहे तो शब्द है जी शब्द नहीं। करो थी फिर आप इच्छा, थी? इच्छा करना तो अब येगा उस इच्छा को कैसे करता है पानी से करता है वो कर्म होगा वो तो है बस ऐसा ही कर्म है इच्छाम करो आप जब बोलेंगे इच्छा कथम करो ना करो केवल इच्छा करना मात्र से वो किससे कर रहा मन से करता है या वाणी से करता है या शरीर से करता है क्योंकि कर्म किससे होगा कर्मेंद्र से होगा ना इच्छा मतलब पहले इधर इधर मत जाइए कर्म जो होगा वो कर्मेंद्र से होगा ये किससे होगा कर्मेंद्र से होगा तो अब मैं तो तो इच्छा करता हूं तो इच्छा करता हूं यानी इच्छा को अभिव्यक्त करता हूं इच्छा को प्रकट करता हूं उस इच्छा को किससे प्रकट करता हूं मन से तो वो मानसिक कर्म है वो और क्या उभ इंद्र है ना कर्मेंद्र भी और ज्ञान इंद्र भी है दोनों है तो मैं मन से कर्म करता हूं मन से इच्छा करता हूं तो मानसिक कर्म होगा क्या इच्छा करता हूं कि सुख को प्राप्त करने की इच्छा करता हूं तो मन से मैंने सुख को पाने का कर्म किया और वाणी से सुख को पाने का कर्म किया या शरीर से सुख को पाने का कर्म किया ये तो ठीक है इच्छा को कर्म के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है ठीक है जी ये अलग बात है प्रकरण में आया अब इच्छा करना करना कह रहे हो करना जो भी जो कर्म है वो किससे होगा ये ये ये तो पकड़ना होगा ना जब प्रलय काल में जब आत्मा रहता है, तो उसका इच्छा उसके पास है। करता नहीं है अभी कर रहा है आत्मा इच्छा तो इसका मतलब कर्म करते कर हुए इच्छा कर रहा है ठीक है कर्म करते हुए इच्छा कर रहा है ठीक है फिर आप ये नहीं कह सकते करना है वो कर नहीं है करना, कर कर... गया गया इच्छा करना उसके अंदर उधर तो फिर इधर फिर वही आ गए आप देखिए इच्छा इच्छा इच्छा इच्छा हो का होना आत्मा में इच्छा है है है ठीक ना उस इच्छा को अभिव्यक्त जब करना है तब कर्म के द्वारा अभिव्यक्त करता है फिर इच्छा रूपी कर्म नहीं कहते उसको इच्छा को कर्म के द्वारा अभिव्यक्त करता है ये कहो इच्छा को मन के द्वारा मनुरूपी कर्म मन से होने वाले कर्म से अभिव्यक्त करता है या वाणी से होने वाले कर्म से अभिव्यक्त करता है या शरीर से होने वाले कर्म से अभिव्यक्त करता है अपनी इच्छा को इच्छा तो है है आत्मा में इच्छा है ठीक है क्यों पकड़ में आ रहे हैं आप लोगों को इच्छा करना का मतलब है वो इच्छा करना कैसे करना होगा वो तो कर्म कर्मेंद्री से तो इच्छा को अभिव्यक्त करेगा और किससे अभिव्यक्त करेगा जब कर्मेंद्र से अभिव्यक्त करता है तब कर्म बनेगा वो यानी इच्छा कर्म नहीं बन रहा है उस इच्छा को कर्म के माध्यम से अभिव्यक्त करता है यानी इच्छा अलग है कर्म अलग है यानी इच्छा से कर्म हो रहा है वहां पर इच्छा निमित्त बन रहा है वहां पर कर्म के लिए जी जी सूत्र सूत्र का का है कि आत्मा के विशेष प्रयत्न के बिना सोते हुए व्यक्ति की चलन क्रिया होती है यहाँ तो, तो कुछ यह तो नहीं थी अगले सूत्र में जब बात की जिनके तो में वायु के संयुक्त चलन कि क्रिया होती है उसमें नहीं बताया की उसमें किसके द्वारा अदु, क्रिया होती है सूत्र अधूरा हो जाता है मेरे ही इस तरह से से तरह ठीक रहेगा। भावे ऐसी चलनम भवती है ऐसा नहीं ऐसा नहीं वो संगति लगाना नहीं है वो तो स्पष्ट है भाई वहाँ कोई ना कोई कारण होगा ना चलन के पीछे कोई कारण है उस कारण को बताना यहाँ नहीं बताया सूत्र में सूत्र में नहीं बताया वो किसी कारण से लेकिन भाष्य करते हुए इसको वायु वायु वायु ही ही संयोग संयोग उसका कारण बताया मतलब वात देखिये त्रिने कर्मा में जो वायु संयोग है ना ये ये ये अलग प्रकार का वायु है वो अलग प्रकार वो वायु का मतलब वात है वात को भी वायु कहा जाता है ये याद रखना संयोग है तो तो मतलब वायु का मतलब कौन सा वायु कौन वात सी वायु हाँ वात वात अलग है और वायु अलग है यहाँ पर यहाँ वायु संयोग का मतलब है यहाँ वायु संयोग बाह्य वायु है और वहां जो सोते हुए का चलना है वहां जो वायु है वो वायु ये वाली वायु नहीं है वो वात रूपी वायु है वातरूपी वायु अलग है और वायु संयोग यहाँ ये अलग है इसलिए उसमें नहीं बताया वो तो अंतर्णित है वो वात रोग है वो वात रोग है या जो भी है वात प्रकृति है उस वात प्रकृति के कारण से चलने की क्रिया हो रही है ऐसा जो नाड़ियों में चलता है वो भी वायु के संयोग से चलता है जो भी क्रियाएं तो वो वायु अलग है और वात अलग है वात वायु के बहुत सारे प्रकार है ठीक है ना? समझ में आ रहा है तो, नहीं वात पित्त कफ में जो वात जिसको कहते हैं वो वात एक अलग वाला है ये वायु नहीं है ये वा, वायु नहीं है उसको वायु बोल दिया जाता है कौन से वाली में नहीं यहां जो वायु संयोग है ना तीन के तीन का जो ऊपर उठता है ये जो बाहर चलने वाली वायु है ये वायु है पहले सुनिएगा बाहर जो तीन का है और शरीर में जो वायु है वो प्राण अपान व्यान उदान समान वो वाले वायु अलग प्रकार के हैं और बाहर वाला जो ये वायु है ये अलग प्रकार का है जैसे प्राण अलग प्रकार का वायु है और अपान अलग प्रकार का वायु है दोनों एक जैसे नहीं अलग प्रकार के है ऐसे ही व्यान अलग प्रकार का वायु है वायु के बहुत सारे प्रयोग है बहुत सारे भेद हैं वायु कहने से यही वाला वायु नहीं समझे कोई उसके अलग अलग भेद हैं जैसे गैसेस होते हैं ना वो सारे वायु है वायु है क्या वायु के प्रकार है मतलब सामूहिक नाम वायु यू बोल सकते हैं पर उसके बदा जैसे दाल दाल बोलते दाले अब दाले में दालों में चने का दाल बिल्कुल अलग दाल है ठीक है ना और मूंग का दाल अलग है सामूहिक नाम दाल रख दिया है। तो दालों में जितने भी दाल आ सकते द्विदल जितने भी हो वो सारे उसमें आ जाते हैं ऐसे ही यूं मोटे तौर पर वायु कह दिया जाए तो कोई ये ना समझे ये बाहर चलने वाली वायु को ही वो वहां वायु कहना चाह रहे उसका निषेध मैं कर रहा हूं सामूहिक रूप में आप वायु कह दे हैं तो मेरे कोई आपत्ति नहीं हाँ जी क्या हो रहा है जी जी जी जी इनकी बात होने दो हो दूसरा पूछिए में प्रथम कर्म कर्म कर्म उत्पन्न होता है से आगे जो वेग होते हैं हम्म तो प्रथम कर्म वेग से हुआ तो जो में प्रथम कर्म वेग से उत्पन्न तो हुआ तो जो वेग हुआ है वो किस नहीं प्रथम कर्म वेग से क्यों उत्पन्न है? वेग से है। से बाण में प्रथम कर्म कर्म उत्पन्न उत्पन्न होता उस अच्छा ये नोदनाद नोदनाद नोदना, नोदना वेग ठीक है जो वेग से प्रथम कर्म उत्पन्न हुआ बोले जो जो वेग उत्पन्न हुआ है वो किस उत्पन्न हुआ है? वो तो आत्म प्रयत्न से हाँ कर्म तो से कर्म से हाँ कर्म से प्रथम कर्म से वेग उत्पन्न हुआ जी। उस वेग से फिर आगे कर्म उत्पन्न हाँ जी हाँ जी ठीक है प्रथम कर्म है उस कर्म से वेग उत्पन्न होगा उस वेग से अगला कर्म उत्पन्न होगा ऐसे वो प्रथम कर्मों नहीं रहा जो वेग से फिर जो कर्म उत्पन्न नहीं रहा प्रथम कर्म से वेग उत्पन्न आद्य कर्म यहाँ प्रथम कर्म वो है जो बाण से मतलब ज्या से जो अलग हो रहा है ना वो है प्रथम कर्म प्रथम कर्म वो पहले खींचने वाला है। वो नहीं है प्रथम कर्म ये जो कह रहे हैं नोदनाद्य आद्यम इशो कर्म बण का जो आद्य कर्म प्रथम कर्म है ये वो कर्म है जो वहां से अलग होने वाला डोरी से अलग जो हो रहा है कर्म उसको आद्य कर्म कहा जा रहा है आद्य कर्म वो वाला कर्म नहीं है जिससे नोदन उत्पन्न हुआ है उसके लिए नहीं कह रहे वो आद्य कर्म ठीक है और हाँ पूछिए पहले कुछ लोग है, है यही वायु कह रहे हैं कार्य भेद से नाम अलग अलग हैं बाकी वायु है यही कौन सी वायु जो बाहर बहने वाली वायु तो केवल वायु बोला है पर वो उस वायु का मतलब केवल ये बाहर बहने वाली वायु नहीं है ना अगर यही वायु तो प्राण अपान व्यन उदान वो जो है वो यही थोड़े वो अलग प्रकार के वायु यानी जाति के रूप में आप उसको वायु कह सकते हैं लेकिन बिल्कुल अलग ही चीज है वो इसलिए अनेक प्रकार के वायु होते है ना अब बोलिए आपका हो गया दिया नहीं नहीं दिया किसका कार्य से नाम दिया जाए वायु तो यही यह तो नहीं है ये ये भी एक कार्य है ये कारण वायु थोड़ा है ये।, ये भी एक कार्य है पकड़ में आ रहा है ना ये जो बहने वाली वायु है ये भी एक कार्य है ना इसका जो मूल वायु है उसको आप कह सकते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं पंचमा भूतों में जो वायु है उसको आप कह सकते हैं ये तो पंचमा भूतों से उत्पन्न होने वाला ये वायु है ये भी एक कार्य है ये कार्य रूपी वायु जिससे उत्पन्न हुआ है वो वायु उस वायु के बहुत सारे वेद है उन वेदों में से ये भी एक वेद है और शरीर में रहने वाले दस प्राण भी अलग प्रकार के हैं ऐसा ठीक है अब आप बताइए तीसरे सूत्र में जी, हाँ जी जब हम मुसलम उठाते हैं नीचे लाते हैं तो बिना प्रयत्न के नीचे आ जाता है उस तीन जो हाथ का संयोग है उसमें असंभवी कारण नहीं है हाथ का सहयोग असंभव कारण नहीं है तो मुसल, है इस, मुसल है तो वहा उस कारण में जो का नीचे आना इसमें कारण क्या है और निमित कारण क्या है मतलब मूसल का नीचे आना अब मूसल क्यों क्यों कहो अब ये कोई भी चीज नीचे आ रही है ठीक है ना तो जो वस्तु नीचे आ रही है तो नीचे आने वाली वस्तु में जो कर्म हो रहा है तो वो वस्तु तो समवाही कारण हो गया और नीचे आने का जो कारण है वो भार है गुरुत्व है गुरुत्व असमवाही कारण है वहां पर गुरुत्व और गुरुत्तु नीचे का आकर्षण शक्ति गुरुत्व भार दर्वेगी, दर्वेगी है, ना जी। ही है क्या क्या जिसको गुरुत्व कहते हैं तो है। नहीं नहीं गुरुत्व एक गुण है द्रव्य अलग चीज है किसको कह रहे हैं गुरुत्व को कह रहे हैं ना कि द्रव्य को कह रहे हैं द्रव्य समय समयगढ़ हो गया हाँ निमित्त कारण तो वहां तो जितने भी अवकारण बनते हैं नहीं आप आत्मा <०ulator> को भी कह सकते हैं वहा आकाश को निमित्त कह सकते काल को निमित्त कह सकते हैं बहुत सारे हैं निमित्त कारण तो स्थान को निमित्त कह सकते हैं बहुत सारे है साधारण और निमित्त में कोई विशेष अंतर नहीं है वो तो साधारण कारण जो है निमित्त के भेद हैं और कुछ नहीं है, तो तो जो है उसको हम असमय कारण हाँ जी हाँ जी ठीक है क्योंकि गुण ही वसमय कारण बनेगा ना द्रव्य तो है ही नहीं गुण है और कर्म हो रहा है तो कर्म तो कार्य हो गया कर्म अब क्या कहते हैं अवक्षेपन कर्म का कारण हम ढूंढ रहे हैं तो कर्म तो अपने आप में कार्य है वो तो उसका समवायि कारण द्रव्य बन रहा है और गुरुत्व जो है असमवाय कारण बन रहा है बाकी निमित्त तो बन जाएंगे कार्ण, कार्ण। काल है दिशा है आकाश है और वहां अगर आप आप वहां पर होंगे तो आपके कारण से ही तो अवक्षेपन हो रहा है तो आत्मा भी है ऐसा ठीक है कारण नहीं बता रहे हैं क्या नहीं आत्मसंक कारण नहीं बताया अस्थ संयोग वहां कारण नहीं है ये बताया ठीक है आत्मा को ना भी मानो बाकी जो भी वह कारण बन रहे हो बनेंगे चाहे निमित्त आकाश है चाहे दिशा है या स्थान है वो सब बनेंगे निमित्त कारण और जैसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है हम्मिक्ञान उत्पन्न होता है ठीक है संयोग से ठीक है और ज्ञान जिसमें रहता है वो समवाही कारण है मन में रहता है तो समवाही कारण बन गया और इंद्रियार्थ संकर्ष असमवाय कारण है आत्मा है है कर्म का तो को कार्म तीन कार्म है। है। उसका भी तीन तो कोई कारण कारण उसका चाहिए इसमें क्या आपत्ति जो भी जो भी कार्य उत्पन्न होता है कार्य चाहे वो गुण हो कार्य चाहे कर्म हो कार्य चाहे द्रव्य हो उसके जहाँ भी उत्पत्ति हो रही हो तो तीनों कारण लागू कर सकते हो उसमें क्या दिक्कत है तो मन वस्तु देखने पर कि वो ज्ञान उत्पन्न होता है पहले ही क्यों नहीं रहता फिर, अंदर क्या इसी वस्तु पुस्तक देखता हूँ पुस्तक से ज्ञान मेरे उत्पन्न होता है ज्ञान पहले से मेरे अंदर है, तो भी के हो चाहिए। तो है।, तो है। नहीं, आप, आप नहीं आप क्या पूछना क्या चाहते है आप क्या पहले ही मन में ज्ञान है ऐसा कहना चाह रहे हैं आपने कहा की ज्ञान का जो गुण है उसका सम्वा करना मन है बोले मन में है और ज्ञान मन में रहता है हम देखते हैं उसके बाद हमें कि बस तो ऐसा, ऐसा है तो ज्ञान उत्पन्न होता है ना वहां पर उत्पन्न होकर के मन में आया है तो नहीं था तो स्थिति में समय बन के उत्पन्न होने के बाद मन में आया है तो ज्ञान का समय कारण मन में हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता आएगा ना जी अब आया नहीं हम देख रहे स्थिति हुआ है ना आपको ज्ञान हुआ है ना दे, देखना देखना भी तो ज्ञान है ना ये देखना है क्या जानी तो है प्रत्यक्ष ज्ञान है ना नान हो ही रहा है ना मन में मन में आ गया मन में आते ही उसका धारक है नहीं नहीं ऐसा है <laughs> देखना अपने आप में वो ज्ञान है और उस देखने के बाद में और भी जो ज्ञान आना है वो अभी नहीं आया मतलब उस पुस्तक में क्या लिखा है ये ये लिखा है वो सारा ज्ञान अभी आए नहीं है कम से कम देखने का तो ज्ञान तो आ गया पहचान है ना आपने ये पहचानना रूपी जो ज्ञान है वो तो आ चुका है मन में ऐसा पकड़ में आ रहा है कम पकड़ में आ रहा है एक बात है आप कुर्ता पहने हुए हैं ठीक है ना हम्म तो मैंने आपको देखा ठीक है तो आपको जाना है क्या जाना है आप है ये तो जाना है ना ये ज्ञान मन में आ गया अगर नहीं देखूंगा तो ये जान भी नहीं होगा आप है या नहीं है यहाँ पर तो जान हो गया ना वो मन में आ गया अब वो ज्ञान आया मन में तो मन समवाही कारण बनेगा ना आने के बाद बनेगा जी तो मैं कब कह रहा हूँ आने से पहले बनेगा तो ये कहना है उत्पन्न हो रहा है उस स्थिति में आ चुका है ज्ञान पहले उसके बाद आप जान आप जान? आप क्या कहना चाहते हैं हम उत्पन्न हुआ है नहीं तो कार्य ज्ञान आया नहीं तो तब कारण कैसे देखोगे आप जब कार्य आएगा तभी तो आप कारणों को देखोगे उत्पन्न नहीं हुआ है तो, का... नहीं, तो तब कोई कारण नहीं बताएंगे कारण तभी बताएंगे ना जब कार्य होगा ठीक है अच्छा आप ये पूछना चाह रहे हैं क्या अभी ज्ञान हुआ ही नहीं कुछ भी नहीं हुआ आप देखना चाहते हैं अभी देखेंगे अभी देखा नहीं है तब थोड़ा कारण बताना है कारण तभी तो बताए जाएंगे जब कार्य होगा कार्य उत्पन्न हो गए तब कारण बताएंगे ठीक है चलें हम आगे तो नहीं नहीं कौन सा कौन सा नहीं परिभाष ये तो स्पष्ट है आद्य कर्म केवल कर देखिए आद्य कर्म नहीं नहीं मतलब सूत्रकार तो, कह रहा है इसलिए समस्या हो रही है तो तो <laughs> नहीं सूत्रकार कह रहे हो इसमें आपको दिक्कत क्या आद्य कर्म का मतलब आदि कर्म से आप उसी क्रिया से लेंगे ना आद्य कर्म पहले वाले थोड़ा लेंगे आद्य कर्म अगर हम पहले वाले नहीं लेंगे हमने उसको खेचा बाढ़ को खेचा तो उसमें वेग आ गया अब ये कहना चाह रहे हैं उसमें वेग आया तो उससे जो अब हमने जो छोड़ने वाले हैं, छोड़ दिया तो अब जो पहला कर्म हुआ छोड़ने पर बाढ़ में है ना, तो वो कर्म फिर जो वेग उत्पन्न करेगा उस वेग से आगे होने आगे वाले कर्म होंगे। गए हाँ यही तो कहना चाह रहे हैं हाँ यही कहना चाह रहे तो आखे कर्म का इंजन हटाकर सीधा ये बोल दिया जाए कि वेग आया और वेग से कर्म हुए जैसा कि हम पहले मानते रहे मतलब ये ये ये ये तो तो तो विवक्षा विवक्षा विवक्षा के ऊपर है है ना व्यक्ति से बोलेगा ना आप ये भी कह सकते हैं देखिए आद्य कर्म किसकी अपेक्षा से बोला जा रहा है बांध के छूटने को लेकर के बताया जा रहा है यानी डोरी से जब बांध छूट रहा है उस कर्म को कर्म कह रहे हैं पहला कर्म है ना अब छूटने से पहले की बात क्यों कहना चाहेंगे वो प्रसंग तो ये है कि ना बांध जो छूट रहा है कहां से छूट रहा है डोरी से वही तो आदि कर्म है उसी को कहना चाह रहे हैं विवक्षा उसी की है ना अब उसे पहले में क्यों जाना चाह रहे है तो फिर आदि आदि कर्म तो है ही वो फिर आप ये क्यों आद्य क्यों कहा यही झगड़ा है नहीं झगड़ा है फिर उस कर्म से उत्पन्न वेग तो, तो उत्पन्न हो गई वेग तो पहले तो उत्पन्न उत्पन उत्पन हो गया देखिए पहले भी उत्पन्न हुआ है अगर हम ये माने कि ये, ये ये ये पहले आप कह चुके भी हैं ठीक है ना ये बात पहले हो चुका है हमारी लंबी देखिए देखिए हमने डोरी को जब खींचने का कर्म करेंगे ना उसमें वेग उत्पन्न हुआ है. भी एक वेग उत्पन्न होता उसके साथ में जब छोड़ते है ना छोड़ते समय जो बान वहां से छूट रहे हैं ना वहां पर भी एक वेग उत्पन्न होता है किससे अलग कर्म से जैसे वहां से हटना हो रहा है ना कर्म हुआ कर्म हुआ उस जो हटना रूपी कर्म हुआ उस हटना रूपी कर्म से भी वेग उत्पन्न होता है तो एक एक कर्म दो दो वेग को करके जा रहा है क्या मतलब है एक एक? एक जो कर्म वहां पर भी हाँ वेग हो तो, तो दो दो चार चार कितने वेग उत्पन्न कर वेगो का तरंग बहुत है कहा ना प्रेरणा तरंगा बहुवचन में भी दिया है तरंग तो बहुत प्रकार के होंगे उसमें क्या दिक्कत है सकते हैं तो यहां क्या माना हाँ तभी तो ये कहना चाह रहा है ना आद्य कर्म तत्कर्म कारितात् उस कर्म से उत्पन्न वेग से ये सूत्र को देखो ना तत्कर्म कारितात् उस कर्म से उत्पन्न वेग से यानी कर्म आद्य कर्म से भी फिर वेग उत्पन्न हो रहा है तो मतलब वो वाला जो वेग था वो बस आद्य कर्म को हो गया ऐसा नहीं हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कर्म नष्ट वो वेग वहाँ पर विद्यमान है वहाँ पर और भी वेग आ गया उसके साथ में पूछिए एक कर्म में आ? एक उत्पन्न हुआ उस कर्म फिर एक बेग को उत्पन्न किया कर्म ये भी एक मत है लोगों का ये भी एक मत है <laughs> दो प्रकार के मत है ना आप पढ़ेंगे ना उदीर शास्त्री जी का पढ़ेंगे ना वहाँ उनका एक मत है हाजी सटीक ज्यादा सटीक, सटीक तो ये है कि आ, वेग एक ही वेग नहीं मतलब आदि कर्म से भी वेग उत्पन्न हुआ यहाँ पर छोड़ते समय उसके बाद फिर वो उस वेग से नए नए कर्म उत्पन्न होते जा रहे बस पिछले वाले क्या हुआ जी हाँ आज जी पिछले कौन सा पिछला वेग ये इसके साथ जुड़ा हुआ है ना साथ नहीं वो हमने खींच करके वेग वहाँ रोक रखा है ना वेग वहाँ रोका रखा है वेग को फिर उस फिर उस बांध को वहां से अलग किया आपने अलग करना जो कर्म हो रहा है ना उस अलग करने के कर्म से उस वेग के कारण से कर, जब वो डोरी से बांध अलग हो गए ना अलग होना का मतलब कर्म हो रहा है अब उस अलग होने कर्म है उस कर्म ने भी वेग उत, वेग उत्पन्न किया है तो फिर तो ये तो यही कि उस कर्म से ही वेग उत्पन्न हो रहा है आगे आगे उत्तर उत्तर उत्तर कर्म संस्कार उत्तरम तथा ठीक है तो फिर वो पीछे वाले वेग का क्या हुआ कौन सा पीछे वाला वेग जो हाँ जी हाँ जी सारा वेग मतलब वो इसके साथ आगे है ना कहा आ गया, गया। तो, में, में, में तो इन्होंने तो कहा प्रथम कर्म हुआ तो उस प्रथम कर्म में सारा वेग थोड़ी ना कन्वर्ट हो जाएगा वे, एक हाँ। वेग नष्ट होने के लिए तो बहुत सारा चलेगा तब जाके वो वेग नष्ट होगा तब जाके कोई बाणी कोई वेग है वो तो तब नष्ट होगा एक कर्म में तो कहा से नष्ट हो पाता है पहले कर्म में तो कहा वेग नष्ट हो पाता मैं कह रहा हूँ पहले कर्म में कर्म होते नष्ट हो जाएगा वेग मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ ऐसा मतलब आपने खींचा है ना डोरी को तो वहा बल पैदा हो गया ठीक है ना वही बल ने उस वो बल को हमने धारण किया हुआ है उस बांध के अंदर अब फिर उसके बाद नया कर्म आपने किया है यानी डोरी से बांध को अलग करने का कर्म किया है ठीक है ना उस उस कर्म से फिर कुछ और वेग उत्पन्न हुआ पहले उस बांध में वेग तो बना हुआ है उसमें ठीक है ना अब वो वो जो नया कर्म हुआ उस नए कर्म से भी और वेग उत्पन्न हो गया ये वेग और पहले वाले वेग उसके साथ जुड़ा हुआ है फिर वो वेग से नए नए कर्म उत्पन्न होते जा रहे हैं क्या दो मत बताया कर्म उत्पन्न होते जा रहे वो उस वेग से कर्म उत्पन्न ऐसा भी माना जाता है कुछ लोगों के द्वारा <laughs> ही याद आ रहा है मेरे को दो प्रकार के मान्यताएं उन्होंने जो जो भी चीज़ हमने खीचा था जब जब वो खीचा और अब जब छोड़ रहे हैं छोड़ना रूपी कर्म कर रहे हैं वो जो खींचा था उसी वेग से हो रहा है क्या उसी वेग से क्या हो रहा है वो उस जो वेग आपने उत्पन्न किया ना उस वेग से ये नया कर्म उत्पन्न हो गया ये छोड़ने, छोड़ने, छोड़ने वाला कर्म फिर नया उत्पन जो वाला कर्म उत्पन्न हुआ है ना उस छोड़ने वाले कर्म में कर्म ने वेग उत्पन्न कर लिया फिर उस वेग से आगे आगे जा रहे हैं जिसे छोड़ रहे जिससे नहीं वो वाला भी वेग कर रहा है ये वाला भी वेग ले सकते हैं आप मतलब आपने खींच करके जो बल पैदा किया है ना वो बल भी उसके साथ जुड़ा हुआ है अब वो छोड़ना रूपी कर्म हो गया उस कर्म से भी और बल उसके साथ जुड़ गया कर्म से वेग भी तो उत्पन्न होता है ना तो वो जो छोड़ना रूपी कर्म है उस छोड़ने रूपी कर्म से वेग उत्पन्न होगा या आप यूं कह सकते हैं इस बल से आपने कर्म किया उस कर्म ने फिर और आगे वाला वेग उत्पन्न किया फिर आगे वाले वेग आगे अगले अगले कर्मों को उत्पन्न करता जा रहा है ठीक है नहीं है ये सूत्रकार क्या कहना चाहते सूत्र का यही तो अभिप्राय है। ऐसे ही होता है ऐसे ही मानो अब आगे चलें। पड़ेगा चले हाँ समझना पड़ा समझो एक बार स्थिति को ले लो क्या कहता है स्थिति प्रारंभ करें द्वितीय नोदनादि नोदनादिजन्यम कर्म परीक्षते पृथिव्यादि पदार्थों में पृथ्वी जल अग्नि रूपी पदार्थों में नोदनादि नोदनादिजन्यम नोदन से यानी वेग से उत्पन्न कर्म की परीक्षा की जाती है भूमिका स्पष्ट हो रही है पृथ्वी आदि पदार्थों में जो वेग से उत्पन्न कर्म है उस कर्म की परीक्षा की जाती है कर्म की परीक्षा की जाती है कर्मा परीक्षते नोदनादि नोदनादिजन्यम कर्म परीक्षते बोलिएगा नोदनाभिघाता संयुक्त संयोगाच पृथिव्या कर्म पृथिव्याम कर्म द्विविधम पृथ्वी में होने वाले जो कर्म है वो दो प्रकार का है दृश्यम अदृश्यम च एक दृश्य कर्म है जो इंद्रियों से दिखता है और एक अदृश्य कर्म है यदल दृश्यम कर्म तद सूत्रे वर्णितम और इन दो कर्मों में जो दृश्य कर्म है उस दृश्य कर्म को लेकर के इस सूत्र में वर्णन किया है तदपि कारण तदपिया द्विविधम वो दृश्य कर्म भी दो प्रकार के कारणों से होता है इसलिए वो भी दो प्रकार का होता है तदपि कारण द्वयात दो प्रकार के कारणों से द्विविधम दो प्रकार का होता है एक प्रकार को बता रहे हैं पर्वत शिखर पथन भूस्खलन रूपम एकम पर्वत के शिखर से कोई पत्थर गिर रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है ये एक प्रकार का कर्म है पृथ्वी में ये दृश्य कर्म कर्मे दिखते हैं तो एकम भूकंपनम रूपम एकम भूकंपनम द्वितीयम तत्र क्रमेण द्वितीयम हाँ? के ये तो हो गया अच्छा भूस्खलन भूकंपनम द्वितीयम भूकंपन जो है भूकंप जो होना ये दूसरा कर्म है तथा क्रमे ना इनमें क्रम से क्या होता है नोदना भीघाताद बाह्य वस्तु नाम नोदना भीघाताद बाह्य वस्तु नाम बाह्य वस्तुओं के नोदन अभिगातात, यानी वेग के धक्के से अभिघात कहते हैं धक्का तो नोदन अभिगातात, वेग के धक्के से अब नोदनम को समझा रहे हैं। नोदनम प्रतोदनम अथवा तत्प्रहरणात उसके प्रहार से उसके धक्के से अतिवृष्टि वज्रपात वात प्रतोदन से अतिवृष्टि से भी भूस्खलन होता है वज्रपात से बिजली के गिरने से भी भूस्खलन होता है अथवा अथवादन से बहुत वायु का जो वेग होता है ना उसके कारण से भी भूस्खलन होता है उन सबके प्रहार से पर्वत शिखर पतन पर्वत के शिखर का गिरना यानी वायु के वेग से भी और अतिवृष्टि के कारण से भी वज्रपात के कारण से भी भूस्खलन रूपम कर्म पृथ्वी भूस्खलन रूपी कर्म पृथ्वी में होता है ठीक है जी भूस्खलन समझते हैं ना जी। क्या होता है भूस्खलन हाँ मिट्टी जो है अंदर धस जाता है भी हुआ होता रहता है मतलब धर मतलब ऊपर की जो मिट्टी अंदर धस जाती है हाँ जी वो बहुत सारे कारण होते हैं ये स्पष्ट हो गया? वहां पर भी होता है बहुत जगहों पर होता है जहां हाँ अंदर धस जाते हैं अंदर नीचे रासायनिक प्रक्रिया जब होती है ना संयुक्त हो जाते हैं ना पानी और चूना ये सब संयुक्त होकर के वहाँ प्रक्रिया चलती है उसमें विस्फोट होता है वहाँ जो जो तत्व है मिट्टी आदि है वो विस्फोट से वहां से अलग हो जाते हैं वहां तो स्पेस हो जाता है खाली जगह होता है और खाली जगह हो जाता है तो ऊपर का जो भार है ना वो अंदर धस जाता है ऐसा पकड़ में आ रहा है हाँ जी आपको ज्यादा पता है ना चले मतलब साइंस के विद्यार्थी है चले जी तथा और एक बात कही संयुक्त संयोगात संयुक्त संयोग से यानी संयोग, संयोग से संयोग संयोग से यूं कहिएगा पृथ्व्या सह ये संयुक्ता पृथ्व्या सह पृथ्वी के साथ ये संयुक्ता जो तत्व जुड़े हुए हैं क्या चूर्ण जले चूना और जल ये पृथ्वी के साथ संयुक्त हैं गंधक आदया अलग अलग प्रकार के गंधक तो ये सारे के सारे पदार्थ जो है पृथ्वी के साथ संयुक्त हैं जुड़े हुए हैं तेषाम परस्पर संयोगात उन पदार्थों का आपस में जब संयोग होता है उस स्थिति में भूकंपना भूकंप हो जाता है धरती में कंपन हो जाता है धरती हिल जाती है फिर कहे स्फोटनादिकम स्फोटन का मतलब ज्वालामुखी नहीं नहीं स्फोटन का मतलब है फट जाना हम्म हाँ। स्फोटन का मतलब भूमि में ज्वालामुखी ज्वालामुखी में तो तो बाहर निकल के आता है वो ये स्फोटन तुखे। का मतलब है फट जाना धरती का फट जाना देखिये धरती का फटना अलग है और भूस्खलन अलग है और भूकंप अलग है भूकंप में कंपन होता है धरती हिलती है मकान हिलते रहते हैं भूकंप में कभी अनुभव किया आप लोगों ने नहीं, नहीं।, नहीं अनुभव किया यहां पर भी अनुभव किया क्योंकि भूकंप के क्षेत्र में अजमेर भी है यानी भूकंप के क्षेत्र निश्चित क्षेत्र है दिल्ली अजमेर ये इस तरह का इस आ, तो ये भूकंप के, के आदि कल मैं अभी हाँ तो ये यहाँ तो बहुत आते रहते बीच बीच में और रात को तो अनेक बार आ, मैं महसूस किया हूँ बहुत हल्के झटके होते हैं वो ऐसे ऐसे होता है तो पता लगता है भूकंप आ रहा है लेकिन वो बहुत कम होता है कई बार मैं उठ करके सो, सोचने लगता हूँ नीचे बाहर निकलू तो इसके थोड़ी देर के बाद फिर वो सामान्य स्थिति हो जाती है बहुत ज्यादा जब हिलने लगता है ना तब बाहर आ जाना चाहिए कमरे में नहीं रहना चाहिए हाँ जी क्या हो जाएगा गिर जायेंगे मतलब मकान जो है ना अंदर आ जाएगा गिर जायेंगे <laughs> तत्र हाँ जी एक तो बहुत सारी नहीं। एक ही सारी दिन दिन उसी गिर आ तो भूकंप जाता अच्छा वो वो आ... सीलन के कारण ये जो है ना ये जो सोचने कई जगह अलग अलग जगह एक्षी एक्षी नहीं वो दो दो कारण हो सकते हैं भूकंप के कारण से भी हो सकता है और ये जो कहना चाह रहे हैं ये भी मुख्य कारण हो सकता है क्योंकि आ, क्योंकि यहाँ का जो सीलन है ना मतलब शीलन के वो नमकीन के कारण से वो चिप चिपका ज्यादा नहीं रहता वो पपड़ी की तरह उतरते रहते हैं और वो सीलन आ करके वहाँ पूरा आ, क्या कहते हैं दलदल -दल हो गया मतलब लूज हो गया और एक बार गिर गया ऐसे बहुत सारे गिर जाते हैं मतलब जैसे चूना लगाते हैं ना तो धीरे धीरे गिरते जाता है वो सीलन के कारण से नमी के कारण से ये भी जी उसके कारण से खारे के कारण ये ये खारे के कारण से क्योंकि ये जितने भी भवनों में हो रहा है ना पूरा योग मंदिर में और उधर देखो ऊपर देखो तो तक दिखने लगते हाँ जी हाँ जी और विशेषकर जहाँ शौचालय स्नानागार होते हैं ना वहां तो और ज्यादा ये समस्या है वहा वहा भी सभा में भी जहा हम लोग बैठते हैं वहां पर भी बहुत बढ़िया बना दिया उसको फिर भी वो सब उतरते रहते हैं ऊपर से गिरता रहता है वो सारा सीलन के कारण से खारापन खारा तो खारापन तो है राजस्थान में कहीं कहीं कम होगा पर यहाँ तो पूरा ये सारा खारा ही था ना ये सारा तो वो बहुत पहले का बना हुआ है उसमे तो पानी का कनेक्शन नहीं है उसमें पानी का कनेक्शन तो था पहले मीठे पानी का उसको अटवा दिया हमने का बना हुआ है ना पहले का छूने का, का किससे भी बना चलिए कोई बात नहीं हाँ जी तत्र पृथ्वी समवाई कारणम पृथ्वी में होने वाले ये जितने भी कर्म बताए ना इन सब कर्मों का पृथ्वी समवाय कारणम है नोदना विघात नोदना भी घात वेग का जो धक्का है वो संयुक्त संयोगाश्च और ये संयुक्त संयोग ये दोनों असमवाई कारणम असमवाई कारण है पकड़ में आ रहे? जी, ये पकड़ में क्या? शिखर भी इससे होता है क्या किससे से। हाँ होता है ना। वायु का दाब बहुत जबरदस्त होता है वायु का जब दाब इतना ज्यादा होता है ना तो भूमि भी खिसक जाती है इतना जब उसकी जो वेग होता है ना वायु का वो जबरदस्त वेग होता है सौ किलोमीटर डेढ़ सौ किलोमीटर दो सौ किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जब वायु जाती है ना तब ये सब होता है बहुत जबरदस्त वेग होता है पर्वत के चट्टानों के चट्टाने गिर जाते हैं उस वायु के वेग से ऐसे अतिवृष्टि जहां पर होती है ना उस समय भी ऐसे ही होता है कई बार बादल फट जाते हैं ना एक दम गिर जाता है तो वहां जो भी है सब धस जाएंगे धरती के अंदर आदमी समा जाते हैं बहुत कुछ होता है नोदनाभिघात कारिना संयुक्त संयोगे संयुक्ता चूर्ण गंधका दया आग्ने पदार्थ निमित्तानि ये बाकी ये निमित्त कारण है नोदनाभिघात कारिना घात को कराने वाले यानी वेग वेग रूपी धक्के को कराने वाले जो पदार्थ हैं, वो संयुक्त संयोगे संयुक्त संयोग के साथ में जो यु, युक्त पदार्थ हैं, संयुक्ता चूर्ण गंधका दया चूना गंधकादि जितने आग्नेय पदार्थ हैं, ज्वलनशील पदार्थ वो सब निमित्त कारण बनते हैं संयुक्त संयोग संयुक्त संयोग का मतलब है जैसे पृथ्वी है ठीक है ना पृथ्वी के साथ में जल संयुक्त है ठीक है अब पृथ्वी जल दोनों संयुक्त है फिर उसके साथ कोई गंधक संयुक्त हो जाएगा यह है संयुक्त संयोग संयुक। इसको आप यूं कहेंगे संयोगयोग मतलब पहले दो चीज संयुक्त है अब तीसरा आकर के संयुक्त हो गया उसके कारण से ये सारी स्थितियां बन रही ऐसे एक से नहीं। के नहीं से। हाँ वो कह सकते हैं सेयोग, सेयोग हो ये भी संयुक्त संयोग कह सकते हैं नहीं वो वो नहीं उसको संयुक्त संयोग संयोग वो वो वो वो वो संयुक्त संयुक्त नहीं है है तो तो उसको कहेंगे जैसे कपड़ा है ना ये संयुक्त संयोग इसको थोड़ा कहेंगे ये तो ये तो केवल एक संयोग है संयोग है ये संयुक्त मतलब दो भिन्न भिन्न पदार्थों का मिलना यानी संयोग वहा होता है उनका अस्तित्व अलग ही रहता है बस जुड़े हुए रहते हैं यहाँ अस्तित्व अलग नहीं है यहाँ तो एक ही पदार्थ है ऐसा। जो एक पदार्थ उत्पन्न होता है वो संयोग से होता है नहीं वहाँ अलग अलग ही रहते हैं समुद्र जो है ना अलग ही तो रहता है पृथ्वी अलग है समुद्र अलग है पर संयुक्त है आ, अंदर भी अंदर भी ऐसे रहता पानी अलग रहता है और धरती अलग रहती है भूकंप हो तो जा भूकंप होने के बाद होंगे ना उससे पहले की बात है भूकंप तो कार्य है ना उस कार्य से पहले नहीं पकड़ में आ रहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं जी <laughs> क्या हुआ था था था। अच्छा उनका वचन है शंकर मिश्रा दि भी <laughs> आ, अभी अभी आएगा आगे आगे आएगा दो तीन बारिश में आएगा कोई नहीं ये था। था। अच्छा अच्छा प्रथमानिक प्रथमानिक छूट गया कोई बात नहीं शंकर मिश्रादी विद्वानों ने शास्त्र शैली विरुद्धम शास्त्र की शैली से विरुद्ध और परस्पर असंगत व्याख्या किए कौन सी क्या है? धक्के को करने वाले से से नहीं नोदना विघात कारिना यानी वेगुरूपी वे धक्के को देने वाले जो पदार्थ है मतलब जिस पदार्थ में वेग हो रहा है ठीक है ना वो और जिस पदार्थ में वो धक्का हो रहा है वो पदार्थ ये निमित्त कारण और जो संयुक्त संयोग के साथ में जितने पदार्थ जुड़े हुए हैं वो पदार्थ जैसे चूना गंधक ये ये सारे सारे और ये गंधक आदि आग्नेय पदार्थ मतलब ज्वलनशील पदार्थ ये सब निमित्त कारण है कौन दोनों और वेग और नहीं नहीं वेग को नहीं बताया वेग को वेग तो पदार्थों पदार्थों में में वेग होता है और में होता है होता है और और धक्का लिख लिया पूरा आपने गलत लिखा है मतलब देखिए पृथ्वी जो है वो समवायी कारण हो गया और जिस धक्के के कारण से जिस नोदन रूपी धक्के के कारण से पृथ्वी में कर्म हो रहा है वो जो धक्का जो वेग है ना वो तो गुण है ना वेग गुण वो असमवाय कारण हो गया और वो वेग जिन पदार्थों में है वो पदार्थ निमित्त कारण है हाँ तो ठीक है वायु वायु के कारण से वेग उत्पन्न हो रहा है ना वायु के धक्के के कारण से चट्टाने गिर रही है पृथ्वी में कर्म हो रहा है तो वो जो वायु है वो निमित्त कारण हो गया ऐसे गंधक है गंधक जल के साथ मिश्रण हो गया अलग अलग गंधक ठीक है ना वो सारे गंधक पदार्थ है ना वो सारे के सारे निमित्त हो गए कर्म किस में हो रहा है पृथ्वी में हो रहा है हाँ इस बात को याद रखना कर्म तो पृथ्वी में हो रहा है पृथ्वी में होने वाले कर्म के पीछे वो गंधकादि पदार्थ निमित्त हो रहे हैं जैसे वायु निमित्त बन रहा है ऐसा वृष्टि निमित्त बन रहा है ऐसा ठीक है ये नोदना भी घात वेग ठीक है अच्छा अच्छा अच्छा सूत्रा तो अच्छा है प्रेरणा प्रेरणा रूपी धक्के से यानी वेग के धक्के से ऐसा भी लिख सकते हैं या वेग के दबाव से वेग के दबाव से और संयुक्त संयुक्त संयोग से वेग के दबाव से संयुक्त संयोग से पृथ्वी में कर्म होता है या पृथ्वी में दृश्य कर्म होता है ऐसा भी लिख सकते हैं पृथ्वी में दृश्य कर्म होता है स्पष्ट हो गया जी कर्म दो प्रकार के होते हैं दृश्य और अदृश्य दिखने वाले और ना दिखने वाले इतना ही रखते हैं फिर एक ही सूत्र ठीक है हा अच्छी बात है ओंकार ओ को प्रणाम